महा पाप महान पाप ही इस विषय में ये बैज है पाप करवाने में काम और क्रोध है कामना हुई धन की कामना हुई भोगों की अब उसमें कोई बाधा दे जाता था, था, था गुस्सा काम क्रोध के बसी बहुत और पाप करते हैं ये बात है बड़ी सुंदर बात भगवान है तो इसके बसी भूत मत हो तो महत्व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 गड्डी आती है मान, मान कि समझदार है, परंतु तो वो समझदारी सब नती नहीं जाती जिससे भोग सामने आते है पदार्थ सामने आते है फिर तो भी तो लगेगी लाठी बच जाएगी आंख अमीर से धा है आंख अमीर लाठी देख दी जाएगी तो खाएगी नहीं आख अमीर खाई लेते लाठी पड़ती ऊपर इसलिए डंडा पड़ेगा भाई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 ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाला है इसमें तुम तो नाश करो काम कामना आती है न विश्वामित्र पर आसर अपने विश्वामित्र परसर ऋषि है कितने कितने तपस्वी स्त्री मुखपद सुन तुम रिश्ते ही मोहन लगा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 समा सब हम तो हम तो अच्छा सा काम, काम को बस म करो बाब तो ठीक होगा मत वर्तन कुमार भूष सूरा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 जय तुम महा काम रूप मालो कक्ष नाम सिद्धि में देवता यहाँ कर्मों की सिद्धि से आने वाले देवताओं का पूजन करते हमारे वो स्वर्ग मिले हमारे वो लोक मिले अमुक विभूति मिले ऐसा धन मिले संपत्ति मिले ऐसे जो सच है ना वो वे कांक्षा तक कर्म नाम सिद्धि कर्म की सिद्धि देवता ये जनती देवताओं का पूजन करते कृप्रीमाने से वो लोग कर्म जाते कर्म दे इस मनुष्य लोग में बहुत जल्दी हो जाती है कर्म देने सिद्धि परंतु भक्ति की बात है वो इससे जल्दी नहीं होती है वो तो मैं देता हूँ तो होती है। मैंने विशेष मनुष्यों के साथ पक्षपात भगवान का चौरासी लाली में रहने वाले जीवों के जीवों के प्रति दया है परंतु तो मनुष्यों का पक्षपात है भगवान के क्यूँ तो इस वक्त भगत हो जाते हैं भगवान के प्रेम ही निकल जाते इस बात मन जी मात्र के और विशेष दर्द कभी करी कभी करी कभी को करुणा नर दे, दे बि नहीं, नहीं करने वाले कभी विशेष कृपा करके मनुष्य देते तो भाईयों बहनों मनुष्य मिला है भगवान की कृपा से अब भगवान के भजन में लगाओ इसको भगवान की तरफ ही लगाओ और हत्या में मत करो पाप मत करो महान महान भयंकर पाप है मत करो हम तो प्रार्थना कर सकते हैं आप उसमें भी उसने कहो लाचारी की बात है आप ऐसी कृपा करो जैसे भयंकर पाप मत करो कर्म सात चारों गर्म मैंने कर्म से गुण कर्म द्वार गुण और कर्म उनके कैसे कैसे कर्म है और कैसे कैसे मित्र के गुण है उनके अनुसार चार ब्राह्मण परम्परा चार मैया श्रेष्ठ अमृत कि लोग कहते पशे पीछे वर्ण भाग किया ऐसा नहीं भगवान के साधरों बहनों मैं श्रेष्ठी मैंने पैदा किए चा वर्णों में मैंने पैदा किए कृष्ठ करता उनका करता हुआ भी मेरे को आकर्षक समझो अब जन्म की बात बताई है अब कर्म की दिव्यता का वर्णन करते हैं ये सब करता हुआ भी मेरे को तो अविनाशी और अकर्षा समझो मेरा लेप नहीं है क्रियाओं के को साथ कोई संबंध नहीं है न मैं कर्म फलेश कर्म स्थल नहीं है और क्यों मेरे को लिप्त नहीं करते मैं निर्लेप नहीं करता हूँ दूसरे जीव कर्म करते हैं तो अपने लिए करते हैं तो लिप्त हो जाते हैं कर्मों से बंद जाते हैं मैं निर्लेप और कर रहा हूँ अविनाशी हूँ जैसा कर तैसा रहता हूँ और आकर्षक अंत करता हूँ जाना जैसे आज अविनाशी ईश्वर रहता हुआ उतार देता हूँ ऐसे सब काम करते हुए मैं अविनाशी वैसा वैसा निर्णय रहता हूँ ये मनुष्यों को सिखाने के लिए नमान कर्मान लिम बंदी न मेरे कर्म, कर्म फल मेरे वो कर्म लिप्त नहीं करते कर्म फल की मेरे अस्तियार है यदि मांग लोग भी जाना चाहिए इस तत्व को कोई जान ले कर्म भेषण में वो कर्मों से बंधेगा नहीं क्यूँकी एक विद्या है कर्म करते हुए कर्मों से ना बंधना निर्लीप रहना ये विद्या कोई भी वो बंधेगा नहीं उसको भी ये विद्या है एवं ज्ञात कृतन कर्म पूर्व मोक्ष शास्त्र में आता है कर्म कब तक करना चाहिए जब तक मोक्षा जागृत हो जाए फिर साधन से इस कर्म सब जा भी से त्याग विश्व तब तक भगवान कहते हैं पहले जो हुए हैं उन्होंने भी इस तरह इस तत्व को जान के किया। कुरु कर्म किया गुरु कर्म ही बता समझता हूँ तुम कर्म ही करो कर्म छोड़ने की इच्छा मत करो जो भी छोड़ो पूरे ही पूर्व तरह, तरह, तरह, तरह तो पूर्व वाले बड़े बड़े आचार्य उन्होंने ऐसे किया है तुम तो कर्म ही करो नारान, नारान, नारान, नारान, नारान, नारान। इस साल गीता का थोड़ा सा विवेचन करते हैं संक्षिप्त गीता विस्तृत विवेचन करना मेरे काम पड़ा है परंतु तो संक्षिप्त में बहुत कम पड़ा है कभी कर रहे हैं तीन अध्याय हुए श्री भगवान वास विवस्ते योगे विवस्वान मन वे प्रह मन स्वा कवे भविष्य एवं योगम विवसते प्रोक्तवान ये जो योग है अव्य अविनाशी योग यो मैंने पहले विवस्वान को कहा था सूर्य भगवान को और ने, ने अपने पुत्र मनु ऐसी कहा मनुक्षा को भी मनु जी ने ईक्षक को कहा एवं परम्परा प्राप्त राज्य ये योग है परम्परा से प्राप्त हुआ राज्य लोग जानते हैं सकाले में माता योगोन बहुत का देश जाने से वो लुप्त प्राय हुआ नष्ट कहते हैं नष्ट अभाव नहीं लुप्त हुआ उसको जानकार कम रहे पहले उसको अव्ययम कहा अव्ययम अव्यय योग है और यहाँ कहते योग नष्ट है नस्ट तो नष्ट का अभाव नहीं है अविनाशी का नहीं होता नाश होता अविनाशी नहीं होता तो योग अव्यय है अविनाशी है समय बनता है तो, तो लुप्त प्राय हो गया लोग जानते नहीं थे बहुत समय सारा मैसे पूरा करो वही है योग जो पुरातन है ओ मैंने कहा क्योंकि भक्तों से मैं सखा दे तू मेरा भक्त भी है सखा भी है ये तो उत्तम रहस्य हुई है उत्तम रहस्य की बात है तो अब ये योग कौन सा है योग सबसे है। गीता में बहुत प्रश्न आता है हमने भी योग के तीन देखी है युद्ध योग है युद्ध समाधो है युद्ध संयम है तीन धातु आते हैं तीनों से योग बनता है तो योग या गीता की क्या गीता का योग यहाँ पर कर्म योग है आते भी बुद्धि योग है दिमांग से वहां से योग के विषय में कम योग का भी सुनाया तो ये पुरातन योग है पुरातन है इनको मैंने कहा तू तो मेरा भक्त है और सखा भी है भक्ति होने से मेरे दो है और मेरा पीर सखा है ये तो उत्तम रहस्य है। ये उत्तम रहस्य है तो उत्तम उत्तमम रहस्य में योग के लिए भी कह सकते हैं परंतु मैंने पहले कहा था मैं ही तेरे कह रहा हूँ ये रहस्य बात है हरे को कहने की नहीं है अपनी बात साफ साफ कह देना हरेक के सामने नहीं कहा जाता तो भक्त और सखा विश्वास क्या तब अर्जुन पूछते हैं अपरम भक्त हो जन्म परम जन्म बहस्व आपका तो जन्म अभी हुआ और सूर्य का जन्म तो बहुत पुराना है तुम आगो प्रोक्त आजो तुम प्रोक्त वी एक कथम बीजानिया आपने आदि में सूर्य नारायण से कहा था तुम्हें कैसे जानू मेरे समझ में नहीं आ सकती आप तो अभी प्रमुख हुए और सूर्य का तो बहुत पहले जन्म हुआ अपरम बहुत हूँ जन्म परम जन्म में बस सोचा तुम्हें समझ में नहीं आ इसे दो अर्थ करते हैं एक ये समझ में नहीं यहां से एक कहते हैं कि आपने पहले कहा तो ये बात कैसे मान रहे मानने में असल काम सभी जन्म लिया वो पहले कहा है आखिर ये आप ये नहीं है मैं कैसे जाऊं? तो भगवान कहते हैं बहू ने मेरे बती जन्माने कव चार दो न मेरे बहुत से जन्म जीत हुए बीत गए तेरे भी बहुत जन्म हुए बेवसर वाणी उन तुम वे अर्जुन तू नहीं जानता मेरे को पता है याद है कहाँ का मैं जन्म लिया कहा सबको जानता हूँ मेरे सब जन्मों को जानता हूँ न तू व्यम सब तुम्हारा आप भी जन्म लेते हैं हम भी लेते आप बर... में हमारे फल क्या हुआ अजो कृष्ण आत्मा बोलता हमेशन प्रकृति उसमाष्टा है सम्भव तो माया अजो कृष्ण अज रहता हुआ मानू जन्म रहता हुआ जन्म रहते रहता हुआ और अभ्य आत्मा आत्माया संभव अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ दूसरे जन्म होते है ऐसे नहीं होते आज अविनाशी और प्राणियों का ईश्वर रहता हुआ ही मेरे में कोई विकृति नहीं आती कहीं जन्म लेता हूं तो ऐसा नहीं कि किसी मेरा कर्म आपसे जन्म हो गया और मैं आज नहीं रहा अविनाशी नहीं रहा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर नहीं रहा ऐसी बात नहीं होती अपनी प्रकृति उदिष्ट करोगे आत्माय अपने शक्ति से मैं प्रोत्साहन देता हूँ धर्म कब रहते हैं महाराज कि यदा यदा, यदा ही धर्म से ग्रामीण भवती भारत जिस जिस काल में धर्म की हानि होती है और अभ्युत्थान असर्म से अभ्यु, अधर्म का अभ्युत्थान होता है अब बढ़ जाता है तब आत्मानव से जाने उस समय में अवतारण तो आत्मानव से जामी अपने आप को प्रकट करता हूँ तो कोई कह सकता है कि अभी बहुत पाप बढ़ रहा है धर्म की हानि हो रही है ऐसे मौके में फिर अवतार क्यों नहीं लेते भगवान ऐसा बताते है की अवसर होता हूँ तो अभी जो अत्याचार होता है अनाचार होता है बहुत अधर्म की प्रवृति हो रही है धर्म की गलानी हो रही है नाश हो रहा है तो ये भगवान अवतार है जैसा नहीं आया ऐसा समय कलयुग में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है तेता ऋषि मुनियों को मार कर खा गए हड्डियों को ढेर जमा दिए आज गायों के, जो आज गायों के जो गायों तो ढेर लगाती है वो लोग सूच रहे है परंतु ब्राह्मण अभी तक बैठा है साधु बैठा है ये बचे बोले अभी कई के समय ये रह जाए ये बात नहीं है थोड़े धर्म का स्थान है हिंदू धर्म में हिंदू साहित्य में उनका नाश हो रहा है हिंदू स्वयं कर रहे है स्वयं ही संतान का नाश कर रहे हैं संतानों लोग संख्या घट गई जो तो सारी पचास करोड़ की संख्या घट गई है और फिर घटती चले जा रही है और ये हमारी बहना मानस है नहीं भाई मानस है नहीं क्या करे कहाँ गो ए किस करें कहां ऐसा बड़ा भारी अत्याचार हो रहा है परंतु तो कलयुग में जैसा होना चाहिए उससे अभी बहुत कम होगा कलयुग है तो त्रेता में हो गया ऋषियों को कहा गया तो कलियुग में कितना होना चाहिए इस वास्ते अभी वो समय नहीं आया है तुम तो ऐसा समय आप प्रकट होते हो तो क्या वो समय आपको अच्छा लगता है धर्म की हानि हो जाए अधर्म की वृद्धि हो जाए तब तो अपने को प्रकट करता हूँ अच्छा नहीं परित्र साधु न साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टता विनाशाए दुष्ट, दुष्ट पापियों का नाश करने के लिए और धर्म की सम्यक रूप से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ एक युग ने सत्युग थे द्वापर करी जिस जिस भक्त में ऐसी है जो मर्यादा है युवा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 साधुओं की रक्षा है उसका ये नहीं कि साधु जीते रहे ये मर में जाए ये रक्षा नहीं साधुओं का जो तो धर्म है उसी रक्षा शरीर तुम्हें सोने वाला है की धर्मात्मो पापात्मो साधु हो जो ब्राह्मण हो सर शरीर का नाश होना नाश नहीं है परित्र रहा है रक्षा करने के लिए और रक्षा में भी एक विचित्र रस है भक्त होते हैं मेरे साथ खेलना रहना चाहते हैं तो वो मैं मौका देता हूँ भक्तों को अवतार लेकर के नहीं तो धर्म का उत्थान करना धर्म का नाश दुष्को का विनाश भगवान इच्छा समर्थ से कर देते हैं इनको अवतार लेना नहीं पड़ता पर भक्त है वो मेरे साथ में खेलना चाहते हैं रहना चाहते हैं मेरे साथ तो अवतार लेकर सोचो तो बिना अवतार नहीं ये काम तो बिना उतार हो जाते हैं और वो ही रहे अब भी धर्म का स्थापन है अब भी दूसरों का विनाश होता है सज्जनों की रक्षा होती है पर असली सदताओं की रक्षा साधना उनके भाव है उसके अनुसार प्रगट होकर मैं लीला करता हूँ वो एक असली भाव है उसके लिए मैं प्रकट होता हूँ परंतु एक बात हो रही जन्म करतु में दिव्य मेरा जन्म और कर्म दिव्य है साधारण लोगों की तरह नहीं है जन्म आज अविनाशी कोई ईश्वर होता हुआ ऐसा होता हो जन्म लेता आज होता हो जन्म नहीं जन्म ही लेता अविनाशी होता हुआ अंत ध्यान हो जाए नहीं मरते हैं और भूतों के ईश्वर में है नहीं मेरा जन्म कर्म दिव्य है जन्म दिव्य है कर्म दिव्य है मन मेरा प्रकट होना हो अलौकिक होता है होता है मनुष्यों की अपेक्षा देवताओं का भी शरीर दिव्य है परंतु तो भगवान के लिए भगवान की तरफ देख तो नहीं इस रूप से नित्य का शुभकामक्षी देवता भी इस रूप का देखना चाहते रहते है उनको भी दर्शन नहीं होता ऐसा मेरा दिव्य रूप होता है रूप का सदा आनंदमय देह तुम्हारी विगत बेकार जान अधिकारी रामायण में आया है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 तो जन्म ऐसा होता है कर्म भी दिव्य होता है भगवान की लीला कहने से अंधकार दूर होता है लीला के कारण से भूमि गृह भू लीला देना जो भगवान की लीला कहते हैं वो संसार में बड़े भाई नाम करने वाले हैं भगवान की लीला का अलग करते है तो वो लीला दिव्य होती है अलूज अज्ञान अंधकार दूर करती है राम जी के विवाह में संत गए महात्मा लोग गए विवाह के समय और भगवान जो घोड़े पर चढ़ करके जाते है दूल्हा बने हुए उनके जावक जितो पद कमल सुहा जावक लगा हुआ यावक होता है जिसको अलता कहते है, अर्था। अर्था। अर्था। होता है अलसा होता वो लगाया करता है पहले अब मंदी लगाते अब तो नजर है क्या भ्रष्ट हो गए जो न कर और रंगते जो बहुत सही थी महान क्या की बात के चमड़े को गाड़ करके उसका रंगता है जिसे मुख्य दिया है ऐसा ऐसा महान अशुद्ध थी अपने अंतर लगाते थे तो दिव्य जन्म होता है तो भगवान के विवाह में चले जाते है तो वहां पर संत महात्मा विवाह में संतों का क्या काम बिल्कुल नहीं राम जी के विवाह में सन्द महा जी के चरणों में रहता है की है तो भगवान की कोई लीला होती है उसमें की वरीक्षण आनंद होता है नाम का ग तो ऐसे में जन्म कर्म दिव्य है इस दिव्यता को जो तत्व से जान लेता है वो तत्वादे हम पुनर्जन्म नहीं थी शरीर छोड़ करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता तो माँ मा मेरी प्राप्त होता है मेरे जन्म कर्म के दिव्यता को जान ले दिव्यता नाम अलोकता है विलक्षणता है देवताओं का भी नहीं मनुष्य तो जन्म मदिन है ही परंतु देवताओं का जन्म भी ऐसा नहीं है देवताओं को हम लोगों के शरीरों से दुर्गंध आती है घृणा होती है दिव्य शरीर है तेजस तत्व प्रधान होते हैं भगवान तो चन्मय रूप होते है आनंद मै दी तुम्हारी ऐसी ऐसा मैं उतार लेता हूँ बीत राग भैया क्रोधा मन मया माओ बहु ज्ञान तब सा पूभाव माग था ये जो तो ज्ञान है न जन्म कर्म की दिव्यता ज्ञान की का ज्ञान जान लेना ये बहुत महत्व की बात है जैसे आत्म नित्य है आत्मा इसको नित्य जानना है उसका इतना महत्व नहीं है मुक्त हो जाते हैं। परंतु तो जन्म कर्म से मैं दिव्य में ये हूँ ऐसो तत्व से जानता है फिर जन्म लेता मेरू को प्राप्त हो जाता है ज्ञान से मुक्ति हो जाती है परंतु तो मेरे जन्म को जानने वीर राग बेवराग बैर क्रोध इस सब नष्ट हो जाते हैं मेरे पढ़ायण मेरे मामा मेरे आश्रो मनमया मेरे मय चंदमय हो जाते मेरे में मय मेरे मैडम में फर्क नहीं रहता बहु ज्ञान तप सा ये ज्ञान रूपी तप है जन्म कर्म की दिव्यता को जान लेना है ये ज्ञान भी तब से पवित्र हुए मेरे भावों को प्राप्त हो गए बहुत से प्राप्त हो गए मेरी क्षमता है तुम्हारा भी और कि जो मेरा भजन नहीं करते उनका नहीं तो ये यथाम प्रपच्चन ते भजन में हूँ जैसे मेरे स्वर्ण गुरु मेरा भजन करते हैं, उनका मैं वैसे ही भजन करता हूँ वो जिस भाव से मेरे प्रति जाते उसी भाव से मैं हूँ अपना मेरे माता पिता माने तो मैं माता पिता बन जाता हूँ और मैं भगत कर देगा हम तो माता तो पिता है आप पुत्र बन पुछे जाता हूँ मित्र चाहे तो मित्र बन जाता हूँ गुरु चाहे तो गुरु बन जाता हूँ अच्छा चाहे तो मेरा चेला बने चेला बन जाता हूँ ये था मान जैसे मेरे शर्मा जिस प्रकार से रोना लग जा तो मैं भी रोना लग जाता हूँ तुम्हें मेरे को प्रसन्न नहीं होता तो मैं भी जैसे में अवतार नि करते वैसे ही मैं करता हूँ क्यों मनोवर्तमान वर्तन से मनुष्य व्यापार प्रथानंदन मनुष्य सब के सब प्रकार से मेरे रस्ते मनोवर्तमान वर्तन रहे मेरे रस्ते का अनुवर्तन करते हैं तो जैसे मैं सबके साथ में प्रेम का एकता का उनकी भावना पूर्ण प्रस्ताव करता हूँ मनुष्यों को चाहिए ऐसा ही प्रस्ताव करे तो भगवान बर्ताव करके दिखा देते बिना अवतार लिए लीला करके किसी दिखाओ सब काम तो कर देते है करते ही है करते रहते ही है पर तो जैसे राम अवतार लेकर अगर उसमें लीला की तो मनुष्य वो कैसे चलना चाहिए माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करे भाइयों के साथ और कैसा करे स्त्री पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करे शत्रुतारे घर वालों के भी कैसा बर्ताव करे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 मैं शरीर बताऊँ स्वास्थ्य एवं ज्ञापता बता कर्म को जानना एवं ज्ञापता का संदर्भ तो कर्मों के रहस्य को जाड़कर कर तो कर्म करो ये कर्म मुक्ति देने वाले हो जाते हैं पुरुष कर्म करते है ऐसे जान करके ऐसे युक्ति से करते हैं ये कर्म करते हुए कर्म न करवाने लिप्त से न रहे लिप्त से फंसते नहीं विश्वास है भाई तुम भी करो तुम्हारा कर्मों में क्या रहस्य है तो यहाँ से कर्मों का भविष्य करते हैं भगवान ये सोलहवें श्लोक से बत्तीसवें श्लोक तक की वर्णन है तो कर्म क्या है किम कर्म किम अकर्म ऐसी कवय वैसा कर्म क्या है अकर्म क्या है इसमें बड़े बड़े पंडित भी मोहित हो जाते हैं ठीक तरह से इनका निर्णय नहीं कर सकते तथ्य कर्म में वो कर्म कहूंगा इसको जानने से तू मुक्त तो हो जाए कर्म कर्म करना इस विधि से भगवान जोर दे जाए कर्मणों को बोधभव्यम कर्म के तत्व को भी जानना चाहिए और बोधभव्यम से विकर्मणा विकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए और अकर्म नष्ट होते अकर्म के तत्वों को भी जानना चाहिए क्यों मना गा कर्म गति कर्मों की गति बड़ी गहरी है कर्मों का विवेचन विशेष नहीं आता है भक्ति का विवेचन आता है कथाएं मिलती है ज्ञान की चर्चा मिलती है ज्ञान करते हैं पर कर्मों का रहस्य जानने वाले कम हो अभी भगवान कहा योगो नष्ट योग नष्ट हो गया कर्म वो नष्ट पर तो लुप्त तो प्राय हो गया जानने वाले लोग रहे नहीं तो आज पाँच हजार वर्षों से अधिक हुए उस समय भगवान कैसे कहते कर्मयोग लिप्त हुआ तो उसे और लुप्त हो गया और समय नीचा गिरा है हमारे देखते देखते समय बहुत गिर गया मनुष्य की भावना बहुत गिर गई पहले इतना लोग विश्वास घात नहीं करते थे अब झूठ कपट जालसा भी बेईमानी विश्वास कितना कितना काम करते है भोगों के लिए और रुकनों के लिए देखो कोई पारावार नहीं है ऐसी दशा हमारे हिन्दुस्तान की नहीं थी ये जानते थे धर्म कर्म को तो वो कर्मों का तत्व जानना चाहिए गहना कर्मणों को थी वो तत्व बताने के लिए, लिए कहते हैं कर्मणी अकर्म या परिषद कर्म में अकर्म देखे अकर्म में कर्म देखे ये थोड़ी सी थो थो गहरी बात है सब बुद्धिमान मनुष्य जो मनुष्य बुद्धिमान है योगी है वो और कृष्ण कर्म करते हैं सब कर्म कर रहे है। वो कृत कृत्य हो जाता है कृत्य कृत्य प्राप्त प्राप्त और ज्ञात ज्ञात भी तीन बात हो जानी चाहिए मनुष्य शरीर में ना करना बाकी रहे ना जानना बाकी रहे ना पाना बाकी रहे ये मनुष्य शरीर को अधिकार दिया भगवान तो उसी फिर कोई कर्म बाकी नहीं रहता तो बुद्धिमान मनुष्य है मनुष्यों में बड़ा बुद्धिमान है मनुष्यों में बुद्धिमान हो सयोगता वो योगी है और कृष्ण कर्म का संपूर्ण कर्म कर लिया कर उसने कर्म पूरा कर लिया कर्म करना कोई बाकी नहीं रहा जानना बाकी नहीं रहा पढ़ा बाकी नहीं रहा कृष्ण कृत्य में प्राप्त भी हो गया ना के कर जानने से अब बात विचार ये कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म क्या है ये थोड़ा सा गहरा विषय है मैं शुगम बात करता हूँ नौ दस के अर्थ मैंने इस पढ़े हैं और सुने हैं। पर मेरे को अच्छा लगता वो एक अर्थ कहता हूँ क्यों ज्यादा क्यों थूक उ क्या मतलब है उसमें बातों के गिला से पूरा थूक भी रहा है कुछ नहीं इस बात से बताता हूँ मैंने जैसे संतोष सुना है पुस्तकों में पढ़ा है और उसके बाद जो हमारे को प्रिय लगा है अच्छा लगा है वो कहता हूँ कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म ये खास बात है ये गहरी बात है कर्म या अकर्म या और अकर्म ऐसी कर्म या कर्म में अकर्म देखे अकर्म में कर्म देखे वो मेरे बुद्धिमान है योगी है वो सब कर्म करने वाला है तो कर्म अकर्म क्या कर्म करते हुए फल की इच्छा नहीं है आसक्ति नहीं है कामना नहीं है स्वार्थ नहीं है ये नगने से कर्म अकर्म हो जाते कर्म बांधने वाले नहीं रहते कर्म बनता है फल शक्तो नहीं होते फल में आसक्त हुए पक्षपात हुए स्वार्थ बुद्धि होती है करते तो अभिमान होता है तो कर्म बांधता अभिमान में नहीं फल्छा भी नहीं ममता में, पक्षपात में, केवल दुनिया के हित के लिए अपना कोई उसमें किंचन मात्र नहीं एक कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म क्या है कि अकर्म ना कुछ भी नहीं करना उसमें भी कर्म अगर फलाशक्ति है कामना है इच्छा है वासना है तो सब कर्म छोड़ दे और सुपचाप करेगा तो भी कर्म होगा उसका फिर जन्म होगा अकर्म में भी कर्म होता है क्योंकि फलासं है कामना है वासना है ये भीतर रहती है तो वो कर्म उछ जाएगा नहीं होता बांधने वाला होता है तो कर्म में अकर्म कर्म के होते हुए अकर्म हो जाए कर्म बंधन कार्य में हो और अकर्मेश अकर्म होने पर भी कर्म हो मानो निष्का भाव पूर्व कर्मों से सुधे कर्म याकर्मी तो कर्म करता हो भी कर्म ही अभिप्रवृत्त हो भी नहीं केंद्रित करो तेरा आगे भगवान बताते हैं बीसवीं श्लोक में कर्म में अभिप्रवृत्त होना पे भी वो तो कुछ भी नहीं करता है तो ये कर्म नहीं अकर्म ये प्रसिद्ध कर्म कर्म है सब बुद्धिमान मनुष्य वो बुद्धिमान है योग है वो संपूर्ण कर्म करने वाला है जैसे सर्वे समारंभ इसकी व्याख्या पांच लोगों में होती है कर्म अकर्म की व्याख्या पांच लोगों में चलती है जैसे सर्वे समारंभ जिसकी सब आरम्भ अच्छी तरह से आरम्भ है काम संकल्प है कामना फिर संकल्प नहीं कोई कामना नहीं कोई संकल्प नहीं संकल्प वो होता है जिसमें सत्ता होती है आशंति होती है आग्रह होता है ये मैं करूँगा वो कर्म होता है और इसके बिना संकल्प बिना होता वो कर्म अकर्म हो जाता है तो जिसके समय गारंभ में कामना के संकल्प तो शुद्ध कर्म है वो कर्म दिव्य हो जाते देखो जन्म तो दिव्य भगवान का है मनुष्य का जन्म तो पूर्व कर्मों के अनुसार होता तो दिव्य नहीं होता परंतु तो कर्म भी हो सकते है जो कोई मनुष्य चाहे उसमें कर्म हो जाता है दिग्विज अलौकिक विलक्षण उन कर्मों से लोगों का कल्याण होता है दर्शन से भाषण से चिंतन से स्पर्श से दूसरों का हित होता है स्वतः वो एक बहुत दिव्य हो जाता है तो ये सर्वे समारंभ आ काम संकल्प वाली था ज्ञान अग्नि दग्ध कर पा ज्ञान रूपी अग्नि से वे कर्म दग्ध हो गए जैसे कागज है वो लो पर रख दो तो जल जाएगा अक्षर पढ़ दो अक्षर पढ़ने में आएंगे तो हाथ तो से उठाओ तो कुछ निरा हुआ मूझ होती है रस जल जाती है तो आठ ऐसे, ऐसे ही दिखता है आने को तो ऐसे जिसके क्रम देखते है ऐसे जैसे दूसरों को जैसे उन कर्मों में बांधने की शक्ति नहीं रहती वे बिल्कुल बांधने की क्रिया से रहित हो जाते हैं। उन कर्मों में अलौकिकता दिव्यता आ जाती है का कल्याण करने वाले हो जाते हुए तबाउ पंडित बुधा उसको बुद्ध पंडित भी पंडित कहते है पंडित लोग भी उसको पंडित कहते हैं जिसके हर मकान संकमित है त्यागी शोभा जगत में करता है सबको हरियाग्रस्ती संत का भेदी हो क्या करके संत महात्मा होते हैं, उनको तो लोग समझ देते हैं पर ग्रस्त में रहते हुए जो जो उनको तो समझते नहीं भेदी दे हो ग्री संत का ध्यान वाला कम होता है के पंडिता सुपंडिता केसित मूर्ख पंडिता स्वाभाम पंडिता केसित केसित पंडित पंडिता घर में पंडित होता है घर वाले सब पूछते हैं वालों को पूछ इनके पूछने से हम काम करेंगे तो घर में वो पंडित है अपने अपने घर में और कहे कही मूर्ख मूर्ख पंडिता मूर्ख मूर्ख सब समझो उसमें पंडित होते हैं घर में ही नहीं मूर्ख सु सभा हम पंडित कैसे कहीं उससे विलक्ष्म पंडित होते में पंडित तो कैसे पंडित ही पंडित पंडितों में पंडित होते हु पंडितम बुधा बुधा नाम पंडित भी उसको पंडित कैसे सब काम करते है जो बंधन होता ही नहीं वो विलक्ष्म पंडित है कैसे करेगे तक भला संगम ने निराश फल की आश्रति का फल की त्याग करके है है कोई मन में चलता नहीं कोई चाहना नहीं तुम्हारे किसी से कष्ट से प्राप्त कोई का संबंध नहीं ऐसे हो होते निराश किसी का आश्रय नहीं किसी की पसंद प्रसंध नही किसी से ऐसा नहीं बोली अधीन हो जनके, जनके, किसी आदमी में मेरा आश्रय और आश्रय निराश्रय निरा होते भगवान का आश्रय लेते और तो लेकर के निराश भगवान भी शासन भी बोलते भगवान भी शासन उसे उठा लेते ऐसे निराश अभी प्रवृत्त ऐसा होकर अभिप्रवृत्ता भी चारो तंत्र कर्मो में लगा हुआ भी नहीं करो ये कर्म में अकर्म वो ऐसा और कर्म करता है तो कर्म में अभी प्रवेश आप ही ठीक तरह से प्रवेश होगा तो भी नहीं वो केंद्रित करो सर केंद्रित भी न करो थी, थी करना होते ही ना, कर्म ना कर्म हो कर्म कर नहीं कर्म अकर्म हो गए कर्म फल जनक नहीं हुए बंधनकार नहीं हुए उनका फल नहीं होता बांधने में बंद ऐसे होते